तिरे मार्ग में वीर हैं, लिए तीर हाथों में वैरी खड़े हैं, बहादुर तू सबको मिटाता चला जा युवा वीर है तू तनाता चला जा हरिओम नमस्ते हिंदी ऑडियो बुक ब्रह्मचर साधना लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती अब आप सुनेंगे अपने मानसिक ब्रह्मचर को कैसे मापें। एक सुंदर युवती का बीचड़ एक कामों व्यक्ति के मन में आकर्षण तथा संक्षोभ हृदय भेदन तथा गंभीर उन्माद उत्पन्न करता है यदि किसी व्यक्ति में ये लक्षण विद्यमान नहीं है तो यह उसके ब्रह्मचर में प्रतिष्ठित होने के चिन्ह का द्योतक है पशु पक्षियों के जोड़ा खाने अथवा युग्मन अथवा एक महिला के अनावृत शरीर के दृष्ट से रंज मात्र भी संजोभ उत्पन्न नहीं होना चाहिए यदि रुगण अवस्था काल में ब्रह्मचारी के मन में स्त्री के शंख की भावना उठती है यदि उसकी संगति में रहने की प्रबल कामना है यदि उसके साथ बातचीत करने खेलने तथा हास परिहास करने की इच्छा है यदि एक सुंदर युति को देखने की चाह है यदि उसकी दृष्टि अपवित्र तथा व्यविचारी है और यदि स्त्री में पीड़ा के समय स्त्री के हाथों के स्पर्श की कामना है तो स्मरण रहे कि उसके मन में कामुकता अभी भी छिपी हुई है उसमें तीव्र यौन लालसा है इसे नष्ट करना चाहिए पुराना चोर अब भी छिपा हुआ है ऐसे ब्रह्मचारी को बहुत ही सावधान रहना चाहिए वह अब भी खतरे के क्षेत्र के भीतर ही है उसने ब्रह्मचर्य की अवस्था को प्राप्त नहीं किया है स्वप्न में भी मन में नारी के स्पर्श अथवा संघ की लालसा नहीं उठनी चाहिए व्यक्ति के ब्रह्मचर्य की माप स्वप्न में हुई उसकी अनुभूतियों के द्वारा की जा सकती है यदि व्यक्ति स्वप्न में कामुक विचारों से पूर्णता मुक्त रहता है तो वह ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा को पहुंच गया है आत्मविश्लेषण तथा आत्मनिरीक्षण व्यक्ति के मन की दशा की निर्धारण के लिए अपरिहार आवश्यकताएं हैं। ज्ञानी को स्वप्न दोष नहीं होते जो ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित है वह एक भी दुष्स्वन नहीं देखता स्वप्न हमारी मानसिक दशा अथवा मानसिक शुद्धता की मात्रा आखने की कसौटी का काम करता है यदि आपको अशुद्ध स्वप्न नहीं दिखता तो आप ब्रह्मचर में प्रगति कर रहे हैं काम भाव ही मन से लुप्त हो जाना चाहिए सुखदेव की ऐसी अनुभूति थी सुखदेव ने विवाह नहीं किया वे अपना गृह त्याग कर विशाल बिशा, विश्व में नंग धड़ंग विषण करने लगे उनके पिता व्यास के लिए यह पुत्र वियोग बहुत ही दुखदायी था व्यास अपने पुत्र की खोज में बाहर निकल पड़े जब वे एक सरोवर के पास से जा रहे थे अफसराए जो स्वच्छंद जल मग्न थी लज्जित हो गईं और शीघ्र ही अपने वस्त्र धारण कर लिए व्यास ने कहा निश्चंदेह यह एक आश्चर्य की बात है मैं वृद्ध हूं और वस्त्र धारण किए किंतु जब मेरा पुत्र से निर्वस्त्र अवस्था में गया तब आप सब शांत तथा अप्रभावित रही अप्सराओं ने उत्तर दिया पूज्य रिसीवर आपके पुत्र को स्त्री पुरुष का भेद ज्ञात नहीं है किंतु आपको ज्ञात है हरि ओम। अब आप सुनेंगे कामुक्ता का उन्मूलन सुकर कार्य नहीं है आपको अपने हृदय के विभिन्न कोनों में छिपे हुए इस भयानक काम सत्र को सावधानी पूर्वक खोज निकालना होगा जिस प्रकार लोमी झाड़ी में छिपे रहती है प्रकार यह कामुकता मन के अधः स्तर तथा कोनों में छिपी रहती है। यदि आप आप रहेंगे, तभी आप इसकी उपस्थिति का पता पा सकते हैं। गहन आत्म परीक्षण आवश्यक है जिस प्रकार शक्तिशाली शत्रुओं को आप तभी पराजित कर सकते हैं जब आप उन पर सभी दिशाओं से आक्रमण करें उसी प्रकार आप अपनी शक्तिशाली इंद्रियों को तभी नियंत्रण में रख सकते हैं जब आप उन पर ऊपर नीचे अंदर बाहर चारों ओर से आक्रमण करें इंद्रियां बहुत ही उपद्रवी हैं। उपदेश उत्पन्न करने वाले शक्तिशाली संक्रमित विषाणु पर चिकित्सक विलेपन अंतक्षेपण मिश्रण चूड़ आदि विभिध युक्तियों से सभी दिशाओं से आक्रमण करता है इसी प्रकार इंद्रियों का निग्रह भी उपवास आहार संयम प्राणायाम चपकीर्तन ध्यान विचार अथवा मैं कौन हूं की जिज्ञासा प्रत्याहार दम आसन बंध मुद्रा चित्त चित्तवृत्ति निरोध वासना वासनाक्षय आदि विविध उपायों से करना चाहिए मात इस तथ्य के कारण कि आप कई वर्षों तक अविवाहित जीवन यापन कर चुके हैं अथवा आप किंचित शांति अथवा शुद्धता का अनुभव कर रहे हैं मूर्खता पूर्वक ये समझने की भूल न करें कि आपका मुक्ता से अपना पीछा छुड़ाने में सफल हो गए हैं आप इस भ्रम के शिकार न बने कि आपने आहार में किंचित समायोजन प्राणायाम के अभ्यास तथा स्वल्प जब के द्वारा कामवासना का पूर्त उन्मूलन कर डाला है और अब करने को कुछ शेष नहीं रहा प्रलोभन अथवा मार आपको किसी क्षण पर आभूत कर सकता है निरंतर जागरूकता तथा कठोर साधना की परम आवश्यकता है परिमित प्रयास से आप पूर्ण ब्रह्मचर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार एक शक्तिशाली शत्रु को मारने के लिए मशीन गन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार इस शक्तिशाली शत्रु काम का विनाश करने के लिए सतत प्रबल तथा प्रभावशाली साधना आवश्यक है ब्रमचर में अपनी थोड़ी सी उपलब्धि से आप अभिमान से न फूलिए यदि आपकी परीक्षा ली गई तो आप निराशाजनक रूप से असफल होंगे अपनी त्रुटियों से सदा अभिज्ञ रहें तथा उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहें। सर्वोच्च प्रयास आवश्यक है तभी आपको इस दिशा में प्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी सिंह व्याघ्र अथवा हाथी को पालतू बनाना सुकर है नांग के साथ क्रीडा करना भी सुकर है अग्नि के ऊपर चलना भी सुकर है हिमालय को उखाड़ लेना सुखर है युद्ध क्षेत्र के में विजय प्राप्त करना भी सुखर है किंतु काम का उन्मूलन करना दुशाद है इस काम शक्ति ने ही विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं से लेकर युग युग तक संतान प्रजनन तथा बहुलीकरण की नैसर्गिक प्रवृत्ति को बनाए रखा अतः इस शक्ति के नियंत्रण तथा दमन के समस्त प्रयासों के होते हुए भी ये बलात् प्रकट होने तथा साधक को पराजित करने का प्रयास करती है तथापि इससे आपको खिंचित नाराश नहीं होना चाहिए ईश्वर उनके नाम तथा उनकी कृपा में विश्वास रखें प्रभु की कृपा के बिना मन से काम वासना का पूर्तिया उन्मूलन करना संभव नहीं है यदि आपकी ईश्वर में श्रद्धा है तो आपको अवस्य में सफलता प्राप्त होगी आप पल मात्र में ही काम को नष्ट कर सकते हैं ईश्वर मूक व्यक्ति को वाचाल तथा पंगु को दुराहरोह पर्वत पर आरोहण योग्य बना देता है मानव प्रयास मात्र ही पर्याप्त नहीं है भगवत कृपा की आवश्यकता है सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं यदि आप निशेष पर कर दे तो स्वयं प्रकृति माता आपकी साधना करेंगी पुराने संस्कार तथा वासनाएं चाहे कितनी ही बलशाली क्यों न हो नियमित ध्यान तथा मंत्र जब सात्विक आहार सत्संग प्रायाम शीर्षासन तथा सर्वांगासन का अभ्यास स्वाध्याय विचार तथा किसी पवित्र शरिता तट पर तीन महीनों तक एकांतवाद से पूर्णता नष्ट हो जाएंगे धनात्मक रणात्मक पर सदा विजयी होता है जो भी हो आपको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए ध्यान में गंभीरता पूर्वक निमग्न हो जाइए इस मार यानी काम को मार डालिए तथा संग्राम में विजय बनिए वैभशाली योगी के रूप में ख्याति प्राप्त कीजिए आप नित्य शुद्ध आत्मा है हे विश्व इसका अनुभव कीजिए काम आवेगों को कठिनाई से नियंत्रित किया जा सकता है जवाब काम आवेगों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं तो वे विद्रोह कर बैठते हैं काम शक्ति को आध्यात्मिक पद पर निर्दिष्ट करने के लिए दीर्घ काल तक निरंतर जब्त तथा ध्यान की आवश्यकता है काम शक्ति का औ शक्ति में पूर्ण उदात्तीकरण आवश्यक है तभी आप पूर्णता सुरक्षित रह पाएंगे तभी आप समाधि में प्रतिष्ठित होंगे क्योंकि तब रसास्वाद पूर्णता लुप्त हो जाएगा के तथा तथा विचार, पूर्ण शुद्धता के प्राप्ति के लिए परम धैर्य जागरूकता अध्यवसाय तथा कठोर की आवश्यकता है ब्रह्मचर्य केवल निरंतर प्रयास द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है यह एक दिन या सप्ताह में उपलब्ध नहीं किया जा सकता है काम निश्चय ही बहुत शक्तिशाली है ये आपकी प्राणअ शत्रु है किंतु आपका परम शक्तिशाली मित्र भगवान नाम है ये कामवासना को अमूल नष्ट कर डालता है अतः सदा जब तथा कीर्तन करे राम राम राम या फिर राधे राधे राधे योग अभ्यास, ध्यान इत्यादि कामवासना को अत्यधिक मात्रा में छीड़ कर देंगे किंतु एकमात्र आत्म ही ही कामासना तथा संस्कारों को पूर्तिया नष्ट तथा विदग्ध कर सकता है भगवदगीता ने ठीक ही कहा है संयमी यानी इंद्रियों द्वारा विषयों को नाग्रहण करने वाले व्यक्ति के इंद्रिय विषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर राग निवृत्त नहीं होता किंतु ये राग भी व्यक्ति के आत्म करने के पश्चात निवृत्त हो जाता है काम की सहज प्रवृत्ति एक सृजनात्मक शक्ति है यदि आप आध्यात्मिक आदर्शों आदर्शों से प्रेरित नहीं हैं, नैसर्गिक काम प्रवृत्ति का विरोध निरोध कठिन है काम शक्ति को उच्चतर आध्यात्मिक पथ में निर्दिष्ट कीजिए इसका उदातिकरण होगा यह दिव्य शक्ति में रूपांतरित हो जाएगी तथापि काम का पूर्ण उन्मूलन व्यक्तिगत प्रयास ऐसी नहीं हो सकता है यह केवल भगवत कृपा से ही निष्पन्न हो सकता है अब आप सुनेंगे विभिन्न व्यक्तियों में लालसा की उत्कटता कामे, अत्यंत प्रबल इच्छा है बारंबार की पुनर्वृत्ति अथवा बारम्बार के भोग से मृदु इच्छा प्रबल काम का रूप ले लेती है व्यापक अर्थ में काम एक उत्कट इच्छा है देशभक्तों में देश सेवा की उत्कट इच्छा होती है प्रथम कोटि के साधकों में भगवत साक्षात्कार सच, की उत्कट इच्छा होती है कुछ व्यक्तियों में उपन्यास वाचन की प्रबल उत्कट इच्छा होती है उत्कट इच्छा धर्म ग्रंथों के स्वाध्याय के लिए भी होती है बोलचाल में काम का अर्थ है कामुकता अथवा प्रबल यौन यौन उपराग ये यौन अथवा विशेष सुख के लिए कायिक लालसा है जब मैथुन कार की बौधा पुनरावृत्त की जाती है तो कामना बहुत ही प्रखर तथा प्रबल हो जाती है की काम जनन प्रवृत्ति अपनी जाति की सुरक्षा हेतु उसके अनजाने में ही उसे में प्रवत होने के लिए करती है। काम आत्म परीक्षण तथा आत्म बहुलकरण के द्वारा वाहिभूत होने की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है यह विविधता उत्पन्न करने वाली शक्ति है जो सत्ता के एक ही भवन की दशा में अग्र प्रसारित हो करने वाली शक्ति की प्रत्यक्ष रूप से विरोधी है काम अविध्या का कार उसकी उपज है। ये मन में होने वाला एक विकार है। आत्मा निद्ध है। आत्मा विमल निर्मल अथवा निर्विकार है प्रभु की लीला को बनाए रखने के लिए अविद्या शक्ति ने ही काम का रूप धारण कर लिया है चंडी पाठ अथवा दुर्गा शब्द में आप पाएंगे या देवी सर्वभूतेषु काम रूपेण संस्थिता नमस्त नमस्त नमस्त नमो नमः इसका अर्थ है मैं उस देवी को बारंबार नमस्कार करता हूँ जो इन सभी प्राणियों में काम रूप में स्थित है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भी ज्ञात नहीं है कि काम का यथार्थ अधिष्ठान कहाँ है भगत गीता में उल्लेख है कि इंद्रियां मन तथा बुद्धि काम की अधिष्ठान हैं प्राणमय कोष उसका अन्य अधिष्ठान है वासना शरीर में सर्वत्र है रहती है प्रत्येक कोषाणु प्रत्येक परमाणु प्रत्येक अड़ु प्रत्येक विद्युत अड़ु काम से अधि प्रभावित है काम रूपी विशाल महासागर में अंतर प्रवाह प्रवाह मध्यवर्ती प्रवाह तथा अंतर सागरी प्रवाह है आपको उनमें से प्रत्येक को संपूर्ण रूप से मिटा देना चाहिए आपको इन सभी स्थानों से काम को पूर्ण ध्यान नष्ट करना चाहिए काम एक व्रति है जो रजोगुण रजो के प्राधान होने पर मन रूपी सरोवर में उठती है राजसिक भोजन यथा मांस मत्स्य अंडे राजसिक वस्त्र तथा राजसिक जीवन चर्चा इत्र उपन्यास वाचन चलचित्र काम विषय विषयों की चर्चा कुसंगति मदरा सभी प्रकार के मादक द्रव्य तम्बाखू ये सभी काम को उद्य करते हैं अब आप सुनेंगे बालकों युवकों तथा वृद्धों में काम वासना छोटे बालकों तथा बालिकाओं में काम वासना बीज रूप में रहती है ये उन्हें कोई कष्ट नहीं देती है जिस प्रकार वृक्ष बीज में अंतर्निहित रहता है उसी प्रकार काम भी बालकों के मन में बीज अवस्था में वर्तमान रहता है यह वृद्ध पुरुषों तथा महिलाओं में दमित रहता है ये कोई तबाही नहीं कर सकता है यह केवल उन युवकों तथा युवतियों में जो तरुणाई में पहुंच चुके हैं कष्टप्रद बनता है तरुड़ाई यानी कि पंद्रह से पैंतीस वर्ष की अवस्था पुरुष तथा स्त्रियां काम के दास बन जाते हैं हाय बन जाते हैं काल में पूज जाति तथा स्त्री जाति के बालक तथा बालिकाओं के लिंग में कोई विशेष अंतर नहीं रहता तब वे तारुण्य को प्राप्त होते हैं तब तब उनमें सशक्त परिवर्तन आ जाता है उनकी भावनाएं हाव भाव शरीर चाल वार्ता दृष्टि चेष्टा वाणी स्वभाव तथा व्यवहार सर्वथा परिवर्तन हो जाते हैं बीच के अंदर सूक्ष्म रूप से आम का संपूर्ण वृक्ष शाखाओं और पत्तियों सहित छिपा हुआ है इसके प्रकट होने के लिए समय की आवश्यकता होती है इसी प्रकार बाल अवस्था में कामवासना छिपी रहती है 18 वर्ष अवस्त की अवस्था में प्रकट होती है 25 वर्ष की आयु में सारे शरीर में व्याप्त हो जाती है 25 से पैतालीस वर्ष तक बड़ा अन करती है और फिर शनि शनई चीड़ होने लगती है मनुष्य पच्चीस से पैतालीस वर्ष तक की अवस्था में बहुत से अपराध तथा अनिष्ट करते हैं यह जीवन का सर्वाधिक क्रांतिक काल होता है अब आप सुनेंगे ज्ञानियों आध्यात्मिक साधकों तथा गृहस्थों में कामोपचार ज्ञानी पुरुष में काम वासना बिल्कुल नष्ट हो जाती है साधक पुरुष में यह भली, भली प्रकार संयत रहती है गृहस्थी पुरुषों में यदि इसका संयम नहीं किया जाए तो यह बड़ा अनिष्ट करती है उसमें अपने पूर्ण विकसित रूप में रहती है वह इसका विरोध नहीं कर सकता वह सहाय होकर इसके वश में हो जाता है क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति दुर्बल होती है और उसमें दृढ़ संकल्प का होता है। ज्ञानी के मन में कोई भी कामक विचार नहीं प्रकट होता वह जब किसी सुंदर युवती शिशु अथवा वृद्ध महिला को देखता है तो उसके मनोभाव में कोई अंतर नहीं आता वह पुरुष अथवा स्त्री के मूल में वर्तमान एक ही शाश्वत अमरात्मा का दर्शन करता है एक पुस्तक लकड़ी का लट्ठा, प्रस्तर खंड तथा स्त्री के स्पर्श करने पर उसके मनोभाव में कोई अंतर नहीं प्रतीत होता है ज्ञानी में काम का विचार नहीं होता है ऐसे ही मन स्थिति ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति की होनी चाहिए साधक में कामक विचार यदा कदा ही उठते हैं किंतु वे नियंत्रण में रहते हैं वे कुछ, कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते तथापि एक कामोंग्रस्त कामपूर्ण विचारों का शिकार बनता है कामुक वह चाहता है, है, है।, है कि सब कुछ उसकी पत्नी ही करे तभी वह संतुष्ट होता है ऐसा केवल काम वासना के कारण है अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात उसे भोजन में स्वाद नहीं आता भले उसे निपुण रसोईओं ने पकाया हो ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक पद के लिए पूर्त या अनुपयुक्त हैं। जब व्यक्ति को स्त्री की संगति से जुगुप्सा यानी कि घृणा अनुभव होती है और वह उसकी संगति को सहन नहीं कर सकता है तो यह लक्षण उसमें बैराग जागृत होने का द्योतक है यदि आप स्वर्ण के प्याले में न्यूबू या इमली का रस भरे तो प्याला खराब नहीं होता यदि आप पीतल या तांबे के पात में भरेंगे तो रस एकदम खराब हो जाएगा और वसैला बन जाएगा इसी प्रकार नित ध्यान अभ्यास करने वाले मनुष्य के शुद्ध मन में विषय प्रवृतिया हो तो वे उसको मलिन नहीं करती और विकार उत्पन्न नहीं होता यदि मलीन मन वाले पुरुष के मन में विषय व्रतियां हो तो जब वे विषयों के समुख आते हैं तो उनके मन में तत्काल उत्तेजना होती है अधिकांश लोगों में मैथुन की लालसा बहुत तीव्र होती है उनमें मैथुन की स्प्रिया अत्यधिक होती है कुछ व्यक्तियों में कामेक्षा यदा कदा उत्पन्न होती है किंतु शीघ्र ही समाप्त हो जाती है मन में केवल साधारण शाउय प्रतीत होता है आध्यात्मिक साधना की सम्यक विधि से इसका भी पूर्तया उन्मूलन किया जा सकता है ओम शांति हरिओम अगले पार्ट में हम जानेंगे पुरुषों तथा स्त्रियों में काम और भी बहुत कुछ मित्रों हमेशा याद रखिये कि तेरे मार्ग में वीर काटे पड़े हैं लिए तीर हाथों में वैरी खड़े हैं बहादुर तू सबको मिठाता चला जा युवा भीर है तू तनाता चला जा दोस्तों तो, फिर मिलते हैं इसके नक्स पार्टे तब तक के लिए नमस्कार